अब पुलिस डिपार्टमेंट में सभी का बिजी टाइम शुरू हो चुका था विक्रांत जतिन और राघव का ग्रुप वाकई में सबसे अच्छा ग्रुप बना हुआ था जैसे ही जतिन और राघव दोपहर में लंच करके वापस लौटे वो तुरंत ही काम में लग गए जतिन तुरंत ही डीएनए डिपार्टमेंट के लिए निकल गया वहाँ से वो नितिन खरबंदा के डीएनए को खोजने की कोशिश करेगा वही इस वक्त राघव पुलिस के मिसिंग डिपार्टमेंट में जाकर असिस्टेंट की मदद से नितिन के स्केच बनवाने के काम में लगा हुआ था बेशक इस वक्त विक्रांत भी खाली नहीं था वो ऑफिस में बैठकर इस केस की डिटेल स्टडी कर रहा था ताकि जल्दी से जल्दी केस को अच्छे से समझा जा सके और अपराधियों तक पहुंचा जा सके उसने तो मंजू का भी रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया था विक्रांत ने एक दो नहीं बल्कि छह व्हाइट बोर्ड इन्फॉर्मेशन से भर डाले थे उसने केस से जुड़ी एक एक बात व्हाइट बोर्ड पर नोट कर रखी थी केस से इन्वॉल्व एक एक लोग की पूरी हिस्ट्री उसने व्हाइट बोर्ड पर छाप डाली थी सभी व्हाइट बोर्ड को स्टैंड पर लगाकर उसने इस तरह से फैला रखा था कि ऑफिस में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचनास की ही चर्चा हो रही थी इस माहौल को देख कर बताया जा सकता था की ये केस कितना इम्पोर्टेंट था उधर जैसे ही केस एनालिसिस की मीटिंग खत्म हुई तुरंत ही पुलिस की एक टीम को करजत पहाड़ी के पास भेज दिया गया ताकि वहां से कुछ सबूत इकट्ठा किया जा सके इसके साथ ही पुलिस की एक टीम को बच्चों के घर रिश्तेदार यहां यहां तक के के के केस केस से जुड़े हर किसी के यहां जाने के लिए कहा गया था, ताकि केस का कोई भी पॉइंट कहीं से मिस ना होने पाए भले ही केस काफी पुराना था और इस वक्त ओल्ड केस डिपार्टमेंट के अंडर में आ रहा था लेकिन अब ये केस पूरे डी नगर पुलिस स्टेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका था इस वक्त पुलिस की एक टीम मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही थी मीडिया को भी केस के बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी मीडिया को केस की इन्फॉर्मेशन देने के दो कारण थे पहला तो ये था कि इससे पुलिस को उम्मीद थी कि आम नागरिक के पास अगर इस केस से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उससे पुलिस की मदद हो सकती है दूसरा कारण ये था की इससे लोगों का विश्वास पुलिस आरोप बढ़ेगा उन्हें लगेगा की पुलिस इस केस आरोप अब भी सीरियस होकर काम कर रही है पुलिस ने लेकिन मीडिया को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी ये भी मीडिया को नहीं बताया था कि किडनेप हुए बच्चों में से एक अभी भी जिंदा हो सकता है ये चीज विक्रांत ने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था लेकिन उसने किसी से सुना था कि जैसे ही नितिन खरबंदा के घर वालों को ये पता लगा कि उनके बेटे के जिंदा होने के चांस हैं, वो सभी सदमे में आ गए। कहने को तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर थी लेकिन अब इस केस को छब्बीस साल हो चुके है अब तक तो उन्होंने अपने बच्चे का संतोष ही कर लिया था ऐसे में अब अगर उन्हें पता चल रहा है की वो जिंदा है लेकिन उनके पास नहीं है तो भला उनके दिल पर क्या बीतेगी अब अगर उनके मरते दम तक उनके बच्चों का पता नहीं लग सका तो फिर भला उन्हें शांति कैसे मिलेगी अभी जिन बच्चों के कंकाल मिल चुके हैं कम से कम उनके परिवार वाले उनका अंतिम संस्कार करके संतोष तो कर लेंगे लेकिन जिन्हें ये पता है की उनका बच्चा जिंदा है लेकिन पिछले छब्बीस सालों ऐसी सा गायब है वो भला कैसे संतोष कर सकता है इस लिहाज से देखा जाए तो नितिन खरबंदा के घरवालों के लिए एक बैड न्यूज ही थी शायद इसीलिए मिस्टर मलिक ने विक्रांत को दो लाख रुपए उपहार में दे दिए थे क्योंकि उन्हें आखिरकार ये पता लग चुका था कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ था उस दिन विक्रांत लंच के बाद से देर शाम तक काम करता रहा यहाँ तक के पूरा ऑफिस खाली हो गया वहाँ विक्रांत अकेले ही केस की डिटेल पर माथा मारता रहा लेकिन अभी तक उसे कुछ भी खास क्लू नहीं मिल सका था अब भले ही विक्रांत के पास अदृश्य शक्तियों की ताकत है लेकिन जब तक कि उसे केस से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिलेगा वो भला कैसे काम कर सकता है बेशक ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है हाथ काटने वाले केस से भी ज्यादा पेचीदा वो केस सिर्फ 10 साल पुराना ही था कम से कम उस टाइम सीसीटीवी फुटेज और फिंगर जैसी टेक्नोलॉजी तो थी दस साल पहले तो फॉरेंसिक टीम भी ठीक ठाक ही थी उसके बावजूद भी विक्रांत को मुजरिम तक पहुँचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी जबकि ये केस तो 26 साल पुराना है ना गवाह ना सबूत ना फिंगरप्रिंट ना कोई सीसीटीवी फुटेज वाकई में ये केस बहुत ही डिफिकल्ट था हद से ज्यादा डिफिकल्ट एक बार के लिए तो विक्रांत के मन में ये ख्याल भी आने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये केस सोल्व भी ना हो पाए आखिर इतने दिनों तक आज तक ये केस कोई सोल्व नहीं कर पाया तो भला अब मैं ऐसा क्या खास कर जाऊंगा खैर छोड़ो विक्रांत को लगा कि कई बार चीजों के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय अपने काम में लगे रहना चाहिए अब भले ही विक्रांत इस केस से ज्यादा खास प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था लेकिन इस समय उसकी निजी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी उसने पहले तो मोनिका और जीनत की मदद की थी और फिर उसके बाद आज सुबह आते वक्त उन लोगों के लिए कुछ पैसे भी छोड़ आया हुआ था शायद इस वजह से की वो दोनों विक्रांत से बहुत खुश थी और वो आज विक्रांत को अलग ही आनंद देना चाहती थी इसलिए उन्होंने विक्रांत से फोन करके जल्दी घर आने के लिए कहा जब विक्रांत ने कारण पूछा तो बताया कि आज हम तीनों तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे जल्दी आ जाओ हम तीनों विक्रांत जीनत की बात सुनकर कन्फ्यूज हो गया इसके हिसाब से मुझे लेकर तो चार लोग हो गए ये लोग आज फिर से मुझे मजा देने वाले है क्या लेकिन कहीं ये मकान मालिक रमेश की तो बात नहीं कर रही थी ची ची ची मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता अब जब घर से लड़कियों का खुद ही बुलावा आया गया था तो विक्रांत भला ऑफिस में कैसे बैठा रह सकता है वो तुरंत ही ऑफिस से घर के लिए निकल गया